क्योंकि इस शरीर से मुझे भोलेनाथ नहीं अपनाएंगे तो इसलिए तो यह कहा जा रहा है हो ही है सो ही जो राम रची चाहते ही है यही है कि सती जी वहां जाए सती जी का ये धेय छूटे सती जी पार्वती बने तभी शंकर जी ने अपनाएंगे तो कहीं मर्तबा महादेव जी ने सती जी को मना किया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 तो सब अपने वाहन पर आ रहे थे उस समय धर्म राज्य भी आ गए भैसे पर उस समय एक नन्ना सा कबूतर दरवाजे पर खड़ा था साफ देवताओं को देख देख कर बड़ा आनंदित हो रहा था अरे अरे ये देवता आ गए अरे ये देवता आ गए इतने में धर्मराज जी जब आए तो यमराज जी ने जब उस कबूतर पे दृष्टि डाली हंसे कबूतर की तो धड़कन ही तेज हो गई इतने में भगवान भी आ गए